ミリマラン メイクマンディルバジャグダムベカーサーリマハラニーバルダーニキドニャダヴィンディチャルラーニデビータレバヘガンガマタタレバヘガンガガンガニルマルパニ नहाए मेरी आती शक्ति रानी मेरी महारानी बढ़दानी की धन्य धन्य बिंधा चल रानी देवी चंदन की चौकी माता चंदन की चौकी चौकी जड़े हीरे चाबती पानों के बीरे मेरी महारानी वरदानी की धन्य धन्य बिंदिया चल रानी मेरी महारानी वरदानी की धन्य धन्य बिंदिया चल रानी मांगु मांगु वरदान देवी के मंदिर बाबी तर मांगूं मांगूं वर दान देवी के मंधिर वा भी तर मांगूं मैं मांग भरा सिंधुरा मैं मांग भरा सिंधुरा चुडियां भर हात देवी के मंधिर वा भी तर चुडियां भर हाथ देवी के मंधिर वा भी तर मांगूं मांगूं वर�ान दे विकें मांदिर वाभी तर मांगूं में चुनरी गहावर विच्छुवा भर पाउँ दे विकें मांदिर वाभी तर मांगूं मांगूं वरदान दे विकें मांदिर वाभी तर मांगू मैं एडिया महावर मैं एडिया महावर बिचुवा भरे पाव देवी के मंदिर वा भीतर मांगू मांगू वर दान देवी के मंदिर वा भीतर मांगू मांगू वर दान देवी के मंदिर वा भीतर सुमीरन करूं तू हर महारानी सुमीरन करूं तू हर महारानी सुमीरन करूं तू हर महारानी निम्मुवा के तरे हो के निकली भवानी निम्मुवा के तरे हो के निकली भवानी ये निम्मुवा चपुसने लगे महारानी みんなねかるもとはるまはらに。にぼわけたれ hook、にきりばわに。にぼわけたれ hook、にきりばわに。えにぼわ fullanelagi maharani。えにぼわ f u l a n e l a g i maharani。そみらねかるもとはるまはらに。そみらねか अमुवा के तरे हो के निकली भवानी अमुवा के तरे हो के निकली भवानी ये अमुवा बोरने लगी महारानी ये अमुवा बोरने लगी महारानी सुमिरन करूं तो हार महारानी माया के द्वारे एक अंधा पुकारे माया के द्वारे एक अंधापुकारे देहु नयन घर जाऊं महारानी देहु नयन घर जाऊं महारानी सुमीरन करूं तुहार महारानी माया के द्वारे एक कोड़ीपुकारे माया के द्वारे एक कोड़ी पुकारे देहु काया घर जाऊं महारानी देहु काया घर जाऊं महारानी सुमीरन करूं तुहार महारानी सुमीरन करूं तुहार महारानी माया के द्वारे एक बांझन पुकारे माया के द्वारे एक बांझन पुकारे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 सुमीरण करूं तू हर महारानी सुमीरण करूं तू हर महारानी <coughs> देवी मोरे अंगना पधारी निहुर कर पयाम लागूं मैया मोरे अंगना पधारी निहुर कर पिया मैलागूं अंबे मोरे अंगना पधारी निहुर कर पिया मैलागूं गौरी मोरे अंगना पधारी निहुर कर पिया मैलागूं देवी मोरे अंगना पधारी निहुर कर पिया मैलागूं कहाँ दे देख देवी खुश हुई है काहा देख देवी खुश हुई हैं काहा देख मुसकानी निहुर कर पईया मैं लागूँ देवी मोरे अंगना पधारी निहुर कर पईया मैं लागूँ रोरी देख देवी खुश हुई है रोरी देख देवी खुश हुई है अच्छा तो देख मुस्कानी निहुर कर पंखिया में लागू देवी मोरे अंगना पदारी निहुर कर पंखिया में लागू नारियल देख देवी खुश हुई है नारियल देख देवी खुश हुई है बताशा देख मुस्कानी निहुर कर पिया मैलागूं देवी मुरे अंगना पधारी निहुर कर पिया मैलागूं लहंगा देख देवी खुश हुई हैं लहंगा देख देवी खुश हुई हैं चुंद्री देख मुस्कानी निहुर कर पिया मैलागूं चंद्री देख मुस्कानी निहुर कर पंया मेलागूं देवी मोरे अंगना पदारी निहुर कर पंया मेलागूं सिंदूर देख देवी खुश हुई है सिंदूर देख, देख देवी खुश हुई है सिंधोरा देख मुस्कानी निहुर कर पंया मेलागूं देवी मोरे अंगना पधारी निहुर कर पंहिया मेलागूं चूड़ी देख देवी खुश हुई है चूड़ी देख देवी खुश हुई है कंगना देख मुस्कानी निहुर कर पंहिया मेलागूं मेहंदी देख मुस्कानी निहुर कर पंहिया देवी मोरे अंगना पधारी निहुर कर पया मेलागूं पायल देख देवी खुश हुई हैं पायल देख देवी खुश हुई हैं बिचुआ देख मुस्कानी निहुर कर पया मेलागूं बिचुआ देख मुस्कानी निहुर कर पया देवी मुरे अंग ना पधारीं, निहुर कर पईयां मैं लागूं जग दंबे दयाल भैंऑ अंगान मुरे होए निकसीं गर्य मैंजा दयाल भैंगान मुरे होए निकसीं अमबे मैंजा दयाल भैंगान मुरे होए निकसीं マイアケハーティー、ソネカセンドーラ、マイアケハーティー、ソネカセンドーラ、マーグモリバルケガイ。アングアナモレホエネクシー、マイアマーグモリバルケガイ。アングアナモレホエネクシー、ジャグダムベタヤールバイ。アングアナモレホエネクシー、マイアケハーティー。 ララーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラ e ラーラーラーラーラーラーラーラ n ラーラーラーラーラーラ n ラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラーラ ラーラーチャンダリモコウラケガイ、マイヤモコウラケガイ、アングアンナモレホエニカシ、ジャグダムベデヤルバイ、アングナモレホエニカシ、マヤケハテ、チャディケビチュエ、マヤケハテ、 チャディキパイ मुहे पुकारत देर भई जग दम्भे भी लम्भे कहा करती हो क्या कहूँ बन में सिंह हीरोना क्या कहूँ बन में सिंह हीरोना ध्यान धरे शिव शिव रटती हो मुहे पुकारत देर भई जग दम्भे भी लम्भे कहा करती हो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 कामना पूरन करो माई प्रेरणा पूरन करो माई कामना पूरन करो माई प्रेरणा पूरन करो माई की जजे माया कहे के तेरे भवन की जजे माया कहे के तेरे भवन कहे के चार खम्बे गड़े माई कामना पूरन करो माई की जजे माया सोने के तेरे भवन की जजे माया सोने के तेरे भवन रुपे के चार घंबे गड़े माई कामना पूरन करो माई की जजे माया अंधकारा तेरे द्वारे नयन उसे दे दोरी माई कामना पूरन करो माई प्रेरणा पूरन करो माई कि जजे माया कोडी खड़ा तेरे द्वारे काया उसे दे दोरी माई कामना पूरन करो माई प्रेरणा पूरन करो माई कि जजे माया बांजन खड़ी तेरे द्वारे कि जजे मांजन खड़ी तेरे द्वारे पुत्र उसे दे दोरी माई कामना पूरन करो माई फिरना पूरन करो माई कीजे जय माया भक्त खड़े तेरे द्वारे कीजे जय माया भक्त खड़े तेरे द्वारे दरशे उन्हें दे दोरी माई कामना पूरन करो माई प्रेरणा पूरन करो माँ रे मने प्रभु से प्रीति करो रे मने प्रभु से प्रीति करो प्रभु की प्रेम भक्ति श्रद्धा से अपना आप बरो रे मने प्रभु से प्रीति करो ऐसी प्रीति करो तुम प्रभु से प्रभु तुम माही समाये बने आरती पूजा जी बने रसनारी में बिचेरो रे मन प्रभु से प्रीति करो रे मन प्रभु से प्रीति करो प्रीति करो प्रीति करो सीता मांगे कोरी माया से सुहाग अपना सीता ペヘラトマンゲアヨデカラジュー、ペヘラトマンゲアヨデカラジュー、アルマンゲサレジューダレシュー、シタアルマンゲサレジューダレシュー、シタマンゲゴリメイアセスウハグアプナー、タマンゲゴリメイアセスウハグアプナ दूसरा तो मांगे से सुरे राजा दशरथ दूसरा जो मांगे से तुरस्त सुरे राजा दशरथ कौशल्यासी सास अपना कौशल्यासी सास अपना सीता मांगे गौरी माया से सुहाग अपना तीसरा तो मांगे पुरुषे राजा रामचंद्र रामचंद्रलक्ष्मणमांगे देवर अपना सीता मांगे गौरी माया से सुहाग अपना चौथा तो मांगे प्यारी गाहवर चौथा तो मांगे प्यारी गाहवर सिंदूर भरले सुहाग अपना सिंदूर भरले सुहाग अपना सीता मांगे गौरी माया से सुहाग अपना पांच वातो मांगे एडिया महावर पांच वातो मांगे एडिया महावर बिचुवे भरल पाऊ अपना सीता बिचुवे भरल पाऊ अपना सीता मांगे गौरी माया से सुहाग अपना सीता ور, ラーレラグバルコー、ムバーレクホー、ムバーレクホー。アバデポル、ラーレラグバルコー、ムバーレクホー、ムバーレクホー。イセエラー、アパケセリパレ、ムバーレクホー、ムバーレクホー。ムバーレク、アパコーダシラテ。 ジャナクサー・メヘル・バー・サムディー・ムバーラクアップ・コー・ダシュー・アティー・ジャナクサー・メヘル・バー・サムディー・ジャナククアップ・サー・ハム・サル・ムバーラク・ホー・マーラク・ホー・アワディ・ポール・ラール・ラグ・ホー・バーラクアッラク・ホーマラク・ホ アパコラ・グバル・バー・ウシー・タ・マハ・ランニー。 ラル・ラグ・バルコ・マバーラク・ホー・マバーラク・ホー・ギ・セーラー・アプケ・セー・リ・パル・マバーラク・ホー・マバーラク・ホー・マバーラク・ホー・マバーラク・アプ・コ・セーター・アヨディア・サ・ナ・ガ・ホー・ベイ・マバ ر ラク・アプ・コ・セーター あヨジャーサーナガレホビージャンナカプールアパコーラグバルー、ムバーラクホー、ムバーラクホー、ジャンナカプールアパコーラグバルー、ムバーラクホー、ムバーラクホー、アバディポール、ラーラグバルー、ムバーラクホー、ムバーラクホー。 サキアジケーシーマノーハルガリーヘー。サキアジケーシーマノーハルガリーヘー。ガレラムジャイマーレ。サンダルパリヘガレラムジャイマーレ。サンダルパリヘ ーアダルポシパカリアマカティネダーレイアダルポシパカリアマカティネダーレイアダルモティヨキジャマカティラリア サキヤジキエシマノハリガリエザラバデコイノシェコセーラザラバデコイラムジコセーラザラバデコイバラジコセーラ ザラバーデデー、コイ・ラクシバル・ジー・コセーラ、ザラバーデー、コイ・シャトル・ガンジー・コセーラ、イ・シバーテ・パラアジ、マー・リン・アリハ、サキヤ・ジー・キャシ、マヌー・ガリハ、ザラバーデー、 コイノシェコセラリエランガブミメマーリネカリヘイサキヤジケシマノハリガリヘイミレハリラリキーウォササアシャルビミレハリラリキー サーサーアシャルフィーイシバータパラアジマーリンアリハーサキアジキャマノハルガリハーナヒーアジプサマーダジャナクプーラナヒーアジプ तमाता जनक पुर खुशी और आनंद की छाई घड़ी है सखी आज कैसी मनोहर घड़ी है गलेरा मुस जैमाल सुन्दर खड़ी है ノシェイコアジブヘネ、ウスキーサジャーラーヘネ、ノシェイコアジブヘネ、ウスキーサジャーラーヘネ、ブラタコアジアプニ、ドゥーラーバナーラーヘネ、ノシェイコアジブヘネ、ウスキーサジャーラーヘネ。 ब्राता को आज अपनी दूल्हा बना रही हैं फूलों का कोई सेरा सुकुमार गुंधती हैं फूलों का कोई सेरा सुकुमार गुंधती हैं नौशे के चंद्रमुख पे मरवट लगा रही サジャーラーヒーヘン、ターリーサジャーマノハリカルティヘン、アルタサブ、ターリーマノハリカルティヘン、アルタサブ、レネコネグアプナ ジャグラーマチャーラーヒーヘンノシェイコアジベヘネウセキーサチャーラーヒーヘンダルパリカラシマノハルジャルケーリエカディヘンダルパリカラシマノハルジャ コしヤマナーラーヒーヘン、アナンデキーカリーヘン、ーシェコアチュベヘネ、ウスキーサジャブラタドゥラ てろへいだすかはん。ラグバルテロへいだすかはラグバルテロ。ナマジャポニシバサルテロ。 ラグバラテロイダスカハウラグバラトマヒメレバナトマヒメレプランジーナダナトマヒメレ アナタナタマタジャアナタナジャウトマレチャランカマラコトジカルアナタハリスカパウラグバラテロヘダス カハウガワラテロヒダスカハウガワラトマコミリラジュラグワラトマコ ミリラーサダサダメーシャランナトマリトマヒガリ パータ トゥレシダスパルキルパキジェバゲティダネディウワトマコミリララジラグバルトマコミ